के पांक पांक पांक ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और, और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है भूपेंद्र कुमार दवे की कहानी बबूल के कांटे दादी के पान का पसारा देखकर बड़ी खुशी होती हम दौड़कर दादी के पास पहुंच जाते हमें मालूम है कि बच्चों से घिरी दादी बड़े करीने से पान लगाएगी धीरे धीरे चूना लगाकर पान नाक तक उठाकर देखेगी कि ठीक से लगा है कि नहीं फिर बच्चों को दिखाएगी एक के बाद एक हम सब बच्चे देखेंगे सिर हिला देंगे कथा भी इसी लहजे से लगेगा सुपारी धीरे धीरे कटेगी लो, अब पान मुँह में गया और हम हाथ बांधकर कर कर बैठ गए दादी अब किस्सा सुनाएगी बच्चों, तुमने स्वर्ग देखा है खैर न देखा हो पर वह बगीचा अवश्य देखा होगा कौन सा यह प्रश्न पूछकर दखल देने की हिम्मत किसी में नहीं वरना हमें मालूम है कि दादी पान घुटक जाएगी और किस्सा फिर एक और पान के लग जाने तक चुपचाप बैठा रहेगा स्वर्ग की दरवाजे से बाहर आते ही एक बगीचा दिखाई देता है इसके सुंदर फल फूल विविध रंगों की फुलवारी और मीठी ताजगी ली हुई महक सभी का मन मोह लेती है तरह तरह के पक्षी और रंग बिरंगी तितलियों से सजा यह बगीचा बड़ा प्यारा लगता है यहीं पर नन्हे नन्हे बच्चे फरिश्तों के साथ खेलते परियों के संग नाचते गाते और यहीं के फल फूल खाकर मस्ती करते हैं स्वर्ग और नर्क दोनों ओर से आते जाते लोगों को इसी बगीचे से होकर गुजरना पड़ता है इस बगीचे में बुद्धि के पेड़ पौधे और ज्ञान के फल फूल लगते हैं इसलिए सभी इसे ज्ञानोद्यान कहते हैं जानते हो एक बार क्या हुआ हम सबको मालूम है जहाँ परी और नन्हे बच्चे होंगे वहाँ दादी राक्षस जरूर बुलाएगी एक राक्षस था उसने इस ज्ञानोद्यान को हत्या लिया उसने एक बड़ी लकड़ी पर लिखा जानते हो क्या लिखा इतना कह दादी ने चूने की डिबिया से चूना उंगली पर लेकर लिखा राक्षस से सावधान अब राक्षस ने इस सख्ती को बगीचे के दरवाजे पर ठोक दिया फिर भी स्वर्ग नर्क में आते जाते सभी लोग इस सख्ती की परवाह किए बगैर इस बगीचे में कुछ देर ठहरकर मन बहला लिया करते थे राक्षस ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा और छेड़ा भी नहीं बस वह अधिकांश समय सोता रहता बच्चे आपस में बातें करते और पूछते या राक्षस यहां कैसे आया? इतना किस्सा बताकर दादी रुक गई। सोचो भला वह बोली पर हम बच्चे क्या सोचते जब दादी ही कुछ सोच रही होती स्वर्ग में भगवान नर्क में शैतान और पृथ्वी पर इंसान रहते हैं। इंसान पाप पुण्य कमाकर नरक या स्वर्ग में चले जाते हैं। यह कुंद बुद्धि वाला राक्षस जाता भी तो कहा यही उद्यान था जहाँ उसने अपनी पर्णकुटी बना ली थी और वो टांग ली थी तो ये उस समय की बात है जब स्वर्ग में बैठे भगवान ने मनुष्य बनाया हुब हु अपनी ही शक्ल का सभी ने उनकी कला की भूरी, भूरी भूरी प्रशंसा की पर फिर कुछ ख्याल आया तो फरिश्ते बिचक गए कहने लगे -लग, हे प्रभु आप यहाँ क्या कर बैठे अब हम मनुष्यों के बीच में आपको कैसे पहचानेंगे उधर शैतान तो खुश हो गया और बोला चलो ये अच्छा हुआ स्वर्ग में भी मूर्खता करने वाला भगवान पैदा हो गया पर भगवान मुस्कुराते रहे उन्होंने सोने की ट्रे उठाई जिसमें गुणों के रंग थे और चांदी की ट्रे उठाई जिसमें अवगुणों के रंग थे सोने और, सोने और चांदी की ट्रे से एक एक रंग चुनकर मनुष्य के माथे पर तुलिका फेरती बस रंग लगते ही मनुष्य में गुण अवगुण उपज आया जो उन्हें भगवान से जुदा दिखाने लगे। फरिश्ते खुश हो गए और शैतान हाथ मलता रह गया तभी शैतान को तो शरारत सोची उसने अपनी आकृति का एक जीव बनाया पर उसके पास गुण अवगुण की तुलिकाए कहाँ थी क्या करता उसने उसे वैसा ही अंतरिक्ष में भेज दिया यही वह कुंद बुद्धि वाला राक्षस था जो स्वर्ग नरक और पृथ्वी के बीच के लोक में घूमता रहा घूमते घूमते उसे स्वर्ग के पास यहाँ बगीचा दिखा राक्षस का मन हुआ कि क्यों न मैं यहीं रहने लगू यहाँ उसे रोकने वाला कौन था बगीचे में फरिश्ते थे वे राक्षस को देखकर डर गए और झाड़ियों में छिप गए यह बगीचा स्वर्ग, नर और पृथ्वी की सीमा के बाहर था इसलिए कौन उसे पर्ण बनाने से रोकता उस राक्षस को यह भी नहीं मालूम था कि इस ज्ञान के बगीचे के फल फूल खाकर बुद्धिमान हुआ जा सकता है बस वह तो वहाँ रहने लगा था जैसे जंगल में मांसाहारी जानवर रहा करते हैं। फिर भी बगीचे की हवा का उस पर कुछ असर तो अवश्य हुआ और इसके फलस्वरूप उसके मन में जिज्ञासा जागृत हो गई। इसी जिज्ञासा वर्ष वह कभी स्वर्ग कभी पृथ्वी तो कभी नर्क में ताकझ करने लगा एक दिन उसने देखा कि भगवान मनुष्य बनाकर पृथ्वी पर भेजने के पहले सोने चांदी के ट्रे से एक एक रंग लेकर उसके माथे पर लगा देते हैं। उसने यह भी देखा कि भगवान के समान हो शक्ल का इंसान सोने की ट्रे के रंग से एकदम तेजस्वी हो जाता है पर चांदी की ट्रे के रंग से एकदम मुरझा जाता है उसे क्या मालूम कि भगवान गुण अवगुण के रंग तुलिका से चुन चुन कर लगाते हैं। राक्षस को एक और बात की चिंता सताया करती थी भगवान जिस मनुष्य को पृथ्वी पर भेजते वे सभी इसी बगीचे से होकर जाते। वे मानव आकृति के नन्हे नन्हे बच्चे उछलते कूदते बगीचे के फल फूल तोड़कर खाते कुछ गिराते और पृथ्वी पर चले जाते एक तो बगीचे में कचरा फैल जाता और दूसरे यहाँ की उन बच्चों के शोर शराबे से राक्षस की नींद में खलल पैदा होता उसने सोचा क्यों न भगवान की ये दोनों ट्रे ही चुरा ले आऊं बस फिर क्या था वह दौड़कर शैतान के पास गया कहने लगा हे पिता परमेश्वर मुझे स्वर्ग में जाने लायक बना दो पर क्यों शैतान तम तमा उठा शैतान जानता था कि जिस प्रकार फरिश्तों को नर्क में आने का हक नहीं है उसी प्रकार राक्षस को स्वर्ग में जाने का अधिकार भी नहीं है यह उस इकरार नामे में लिखा था जो भगवान व शैतान ने स्वर्ग और नर्क के बनाते समय लिखा था लेकिन राक्षस जिद में था अतः हार कर शैतान ने अपने कपड़े उसे दे दिए और कहा वहीं जाना और भगवान से दुआ सलाम कहना पर वहां ज्यादा देर मत ठहरना थोड़ी देर रहोगे तो कुछ नहीं होगा पर जरा भी देर कर दी तो पकड़े जाओगे भगवान को बहुत कम देर तक ही बुद्धू बनाया जा सकता है यह बात अच्छी तरह से समझ लो राक्षस ने तुरंत शैतान के कपड़े पहने और स्वर्ग में आ गया शैतान की स्वर्ग में भी बहुत इज्जत थी क्योंकि शैतान और भगवान के इकरार नामे की एक शर्त यह भी थी कि जब शैतान स्वर्ग आए या भगवान नर्क जाए तो उनका राजकीय सम्मान के साथ आभगत होनी चाहिए शैतान को तो आया देख भगवान सम्मान के लिए उससे मिलने आए और पूछा कहो कैसे आना हुआ पर शैतान रूप में वह राक्षस पूर्ण सतर्क था उसने इशारे से कहा कि आज उसने मौन व्रत ले रखा है अतः बातें लिखकर दे सकेगा भगवान उसे अपने कला कक्ष में ले गए उसे कागज पत्र दिए मौका पाकर राक्षस ने भगवान के दोनों ट्रे अपने कपड़ों में छिपा लिए और भगवान के प्रश्न के उत्तर में लिख दिया बस यूं ही आया था दुआ सलाम करने के लिए और वह तेजी से बाहर आ गया अपनी बर्णकुटी में वापस आकर राक्षस सोचने लगा अब क्या किया जाए उधर भगवान को मालूम हुआ तो उन्होंने सोचा क्या होता है मैं यूं ही मनुष्य को पृथ्वी पर भेज दिया करूंगा देखे तो राक्षस करता क्या है राक्षस को बच्चों से बहुत चिड़ होने लगी थी उसे एक चाला की सूची वह नन्हे नन्हे बच्चों को फुसलाकर अपनी कुटी में ले जाता और चांदी की ट्रे के रंगों से उन्हें पोत देता और फिर बाहर भेज देता वह सोने की ट्री के रंगों को बहुत कम उपयोग में लाता उन रंगों का उपयोग कभी किया भी तो बहुत उठपटान तरीके से भगवान गुण अवगुण के रंगों का प्रयोग अत्यंत विवेक से चुन चुन करते थे अहंकार के साथ ज्ञान लोभ के साथ त्याग क्रोध के साथ दया दुख, दुख के साथ सहिष्णुता अंधविश्वास के साथ श्रद्धा आदि का पुट देकर वे मनुष्य के व्यक्तित्व का संतुलन बनाए रखने का प्रयास करते थे लेकिन पर राक्षस तो बड़ा मनमौजी था उसे इन सब बातों का न तो ज्ञान था और न ही परवाह थी हुआ यह कि पृथ्वी पर जो भी आदमी आते तो रोने वाले रोते रहते हसने वाले हसते रहते क्रोधी सिर पटकते घमंडी अलग थलग खड़े रहते पृथ्वी पर अधिकांश मानव दानव बने नजर आने लगे। राक्षस अपनी इस गर्मी से बड़ा खुश हुआ क्योंकि अब उसके ज्ञानोद्यान के फल फूल चकने की इच्छा किसी भी बच्चे में नहीं होती वे तो एक अवगुण पाकर ही मस्त हो जाया करते थे और बाघ से जल से जल्द भागकर पृथ्वी पर पहुँच जाने को ललचाने लगते थे राक्षस का बगीचा साफ सुथरा रहने लगा और वह लंबी नींद भी ले सकता था होती होती एक बार एक नन्हा बच्चा उसके बगीचे में स्वर्ग से उतर आया उसे राक्षस ने चाहा कि अपनी कुटी में खींच लाए पर वह बच्चा चुपचाप एक झाड़ के नीचे शिला पर बैठा रहता कभी वह यूं ही नंग धड़ंग बाग में घूमता रहता पशु पक्षियों से बातें करता रहता पेड़ पौधों की सेवा करता रहता और जो भी फल फूल उसे पेड़ खुशी खुशी देते उन्हें ग्रहण करता उस बच्चे के दिव्य प्रकाश से चमकने लगा था एक दिन घूमते घूमते वह बच्चा राक्षस की कुटी के पास तक आ गया था बस फिर क्या था राक्षस इसी अवसर की तलाश में था उसने चुपके से झपट्टा मारकर उस बच्चे को दबोच लिया। राक्षस बोला बहुत दिनों से मैं तुम्हारी ही ताक में था बड़ी शांति से तुम घूम रहे थे अब देखता हूँ बच्चे को और राक्षस ने चांदी की ट्रे पर रखा क्रोध के रंग का पूरा प्याला बच्चे पर उड़ेल दिया बच्ची को कुटी से बाहर ढकेल राक्षस, राक्षस देखने लगा, लगा कि अब याँ याँ क्या होता है बेचारा बच्चा ज्ञानोद ज्ञान के फल खा खा, खा, खा कर दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण हो गया फिर भी क्रोध का पूरा रंग जो उस पर उड़ेला गया था ज्वाला का रूप धारण कर भबकता रहा क्रोध का यह रूप देख सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे डर गए लेकिन सभी को उस बच्चे से प्यार था और उन्हें उस पर दया आने लगी किंतु क्रोध के आगे सभी की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। अब क्या किया जाए सभी चिंतित हो उठे तभी बबुल का पेड़ साहस बटोरकर आगे बढ़ा और उसने बच्चे के शरीर पर चिपका हुआ सारी क्रोध का रंग अपने पत्तों से पोंछ डाला बबुल के पेड़ पर कांटे उभराए। पर जब बच्चा सुख से सोने लगा तो बबुल का पेड़ बहुत खुश हुआ लेकिन यह देख राक्षस जो बैठने वाला नहीं था वो चांदी की पूरी ट्रे उठा लाया और अवगुणों के सारे रंगों को बच्चे पर उड़ेलने चल पड़ा बच्चा अभी भी सो रहा था रात का अंधेरा था राक्षस चुपचाप बच्चे तक जाना चाह रहा था कि बबुल का पेड़ जो क्रोध से लबालब हो चुका था राक्षस पर झपटा राक्षस डर कर भागा पर बबुल के कांटों में क्रोध का पूरा नशा छाया हुआ था उनसे बचकर भागना राक्षस के लिए कठिन था वह अपनी कुटी तरफ भागा जिससे चांदी की ट्रे के सारे रंग जमीन पर बिखर गए कुछ छींटे राक्षस पर भी गिरे जिससे वह पागलों सा व्यवहार करने लगा बबूल के कांटों से लड़ते लड़ते जैसे तैसे वह अपनी कुटी के अंदर आ ही गया अब राक्षस, राक्षस बबुल, बबुल के, के कांटों से बुरी तरह डर गया था अतः वह सोने की ट्रे लेकर नरक, नरक की तरफ भागने की सोचने लगा, शैतान का संरक्षण पाने। लेकिन जैसे ही उसने कुटी के बाहर पैर रखे तो बबुल का पेड़ फिर उसके पीछे दौड़ पड़ा बेचारा राक्षस फिर से भागा जिससे सोने की ट्रे के सारे सदगुण के रंग बगीचे की राह पर बिखर गए कुछ छींटे, राक्षस और कुछ बबुल के पेड़ पर भी गिरे और अपना असर दिखाने लगे बबुल के कांटे भी सौम्य हो चले और राक्षस के स्वभाव में भी परिवर्तन सा आने लगा राक्षस ने बगीचे पर टंगी तख्ती निकालकर फेंक दी और पेड़ पौधों से दोस्ती करने लगा अब जो भी बच्चे स्वर्ग से उतरकर बगीचे के मार्ग पर से पृथ्वी पर जाते उनके पैरों पर बगीचे की राह पर बिखरे गुण अवगुण के रंग चिपक जाते हैं यही रंग उनके भाग्य को बनाने लगे इससे भगवान संतुष्ट हो या न हो पर राक्षस को अवश्य संतोष हुआ कि वह और अधिक अनिष्ट नहीं कर सका था इतना कहकर दादी चुप हो गई। सरोता सुपारी काटने लगा काट, काट, काट, काट, का, का, का, का, का, दादी ने पूछा अच्छा बताओ बच्चों कि उस बच्ची का नाम क्या था हम सोचते रहे शायद वह भगवान महावीर था या, या गौतम, गौतम बुद्ध था या फिर गुरु, गुरु नानक ईसा मसीह या कृष्ण ख्रिश्ण कन्हैया था, था इस पर दादी ने कहा जो भी, भी था पर हम सब सबका, सबका था।, था और दादी, दादी फिर से, फिर से, से पान, पान लगाने, लगाने लगी अभी आप सुन रहे थे भूपेंद्र कुमार दवी की कहानी बबूल के कांटे भारतीय परिमल